नमस्कार आज 13 मई 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम भागवत गीता के अभिनगुप्त पाटाचार्य गीतार्थ तो संग्रह का अध्ययन पिछले कुछ सप्ताहों से कर रहे हैं उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम सप्तम अध, सप्तम अध्याय जो सातवां अध्याय है उसका अध्ययन जारी रखा पिछली बार हमने इस सप्तम अध्याय का अध्ययन आरंभ किया था जिसमें जो मूल बातें हमने जानी थी कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम मुझे जानो और मुझे जानने के लिए मुझमें मन लगाकर, कर मुझमें समर्पित होकर मुझे जानने का प्रयास करोगे तो मुझे सत्य में जान सकोगे जब तुम मुझे जानोगे मैं तुम्हें ज्ञान भी सिखाऊंगा और विज्ञान भी सिखाऊंगा यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल ज्ञान यानी जो जानकारी है सत्य के बारे में जो सत्य की जानकारी है जो परमेश्वर की जानकारी है कि परमेश्वर असल में है क्या वो जानकारी भी दूंगा और उसे अपने जीवन में उतार कर इस जीवन को सार्थक बनाने का तुम कैसे प्रयास कर सकोगे मैं तुम्हें वो विज्ञान भी दूंगा तो इस तरह वो दोनों बातों का वादा करते फिर वो कहते हैं कि कुछ लोग संसार में होते हैं जो पूर्णता का प्रयास करते हैं और उनमें भी फिर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर को ठीक से जान पाते हैं इसलिए तुम समर्पित भाव से परमेश्वर को मुझे याद करोगे तो फिर तुम इस संसार से इस माया से पार जा सकोगे अन्यथा मेरी माया पार करने में बड़ी दुष्कर है बड़े कठिन है इसके आगे वो बताते हैं कि मेरी प्रकृति जिससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है यह अष्टद प्रकृति यानी इस प्रकृति के आठ अवयव हैं उस आठ अवयव के नाम एक तो पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार अभी अगर हम संसार में किसी भी वस्तु को देखें कोई भी वस्तु या कोई भी जीव तो आपको मालूम पड़ेगा इन आठ चीजों से बना हुआ या तो वो किसी वस्तु को हम जड़ वस्तु की बात करें तो पंचमहाभूतों से बनी चेतन की बात करें तो उसमें पंच महाभूतों के अलावा मन बुद्धि अहंकार यानी अंतकरण भी उपलब्ध है इन आठ से अलग हटकर संसार में कोई भी अस्तित्व हमको दिखाई नहीं देता जो कुछ जो दिखाई देता अस्तित्व तो इन आठ से बना हुआ या तो वो पंच पंचमहाभूतों से पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से और मन बुद्धि अहंकारों इनके विभिन्न सम्मिश्रणों से बना हुआ है जड़ों में भी ये पंचमहाभूतों के विभिन्न सम्मिश्रण है कहीं पर पृथ्वी तत्व तो ज्यादा है कहीं पर अग्नि तत्व तो ज्यादा है कहीं आकाश तत्व ज्यादा है इस तरह से इन भिन्नताओं के बीच में उन पांच महाभूतों के मिश्रण से विभिन्न वस्तुएं है, निर्मित हैं अब ये जो अष्ट प्रकृति है परमेश्वर कहते हैं मेरी अपरा प्रकृति ये परा प्रकृति नहीं है वर ये मेरी अपरा प्रकृति है यानी अपराध से मतलब होता है कि जो छोटी प्रकृति जो सर्वोच्च प्रकृति नहीं तो इस सृष्टि के अंदर मेरी सर्वोच्च प्रकृति क्या है मेरी सर्वोच्च प्रकृति जीवात्मा है जो आत्मा के रूप में अब हम देखें संसार में हमको पंच महाभूत दिखाई देंगे जीव बना है उसमें हमको मन बुद्धि अहंकार दिखाई देंगे लेकिन इन सबको ऊर्जा देने वाला उसके भीतर एक आत्मा बैठा है उसको जीवात्मा कहते हैं और वो ही पुरुष कहलाता है सांख्य में और वो पुरुष ही इस सृष्टि का इस संसार में उपलब्ध तो परा प्रकृति या न प्रकृति वो है जो इस संसार का स्रोत है संसार को जन्म देती है और इसमें परमेश्वर स्वयं आत्मा के रूप में या पुरुष के रूप में बैठा है वो उसकी परा प्रकृति है फिर भगवान कहते हैं कि मुझसे परे इस सृष्टि में कुछ भी नहीं यानी जो प्रकृति है जो अष्टा प्रकृति है जो परा प्रकृति है वो सब कुछ मैं ही हूँ यानी मुझसे परे कुछ भी नहीं है फिर वो कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का बीज मुझे सृष्टि के बीज रूप से जाना यानी जो कुछ संसार में जो प्रकट रूप में या अप्रकट रूप में जो दिखाई देता है वो सब कुछ मैं ही हूँ अगर हम कहें कि एक विचार एक विचारधारा एक राजनीतिक विचारधारा ये सब भी देखो तो उसमें भी मन बुद्धि अहंकार के रूप में वो अपने आप का अस्तित्व बनाए हुए वहाँ पर एक किसी का मन भी है वहाँ किसी की बुद्धि भी है और किसी का अंकार भी है और इनके विभिन्न समिशरणों से मतभेद होते हैं एक मत है एक आध, एक आध्यात्मिक विचारधारा है एक दूसरी आध्यात्मिक विचारधारा है एक राजनीतिक विचारधारा है इस प्रकार की कई विचारधाराएं है होती हैं जो इस सृष्टि में कहीं तो तालमेल करती हुए प्रतीत होती हैं और कहीं पर हमको वो एक दूसरे का विरोध करते हुए प्रतीत होती है ये विचारधाराएँ आपस में एक दूसरे का विरोध करती विरोध आपस में भिन्नता का लक्षण है संसार में जो शक्ति का स्रोत एक ही है और संसार का स्रोत भी एक ही वस्तुओं का स्रोत भी एक ही मन बुद्धि अहंकार का स्रोत भी एक ही और आत्मा भी एक ही इस सब के बाद विरोध तो होना ही नहीं चाहिए मेरा मुझसे कैसे विरोध लेकिन फिर भी विरोध प्रतीत होता है विचारधाराओं में विरोध है जो राजनीतिक विचारधाराओं में विरोध है अब भाई भाई में मतभेद है हमारे कहीं मतभेद संसार में रोज दिखते हैं हमको तो समस्त मतभेदों का स्रोत मास्त हमारी प्रकृति है जिसमें मन बुद्धि अंकार और उनके भी भी है। जिसके कारण हमको इस में, मैं मैं तो में, में गंध के रूप में हूं जल में स्वाद के रूप से हूं अंतरिक्ष में शब्द रूप से हूं ध्वनि के रूप में हूं और ध्वनि कौन सी किसी को आवाज देने वाली ध्वनि ने कोई को टूटने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि नहीं किसी के जुड़ने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि लेकिन मैं इस सृष्टि में अनहत नाद के रूप में हूँ अनहत नाद वो होता है जो बिना किसी टूटने या जुड़ने से पैदा होता है टूटने या जुड़ने से पैदा होने वाले जो आवाज़ हैं वह द्वैत्वादी आवाज़ है संसार में कभी वो कहेंगे कि ये आवाज़ तेज है ये हल्की है ये मीठी है ये तो कर्णप्रिय है ये कर्ण के लिए कर्कश ऐसी हमारी भिन्नताएँ हो जाती लेकिन जो अनहत नाद है वो इन सबसे परे हैं नाद वो है जो हमारे ब्रह्म गुहा में रहता है इसको ऋषिगण ध्यान में अनुभव करते हैं गुरुदेव हमको भी कहते थे कि तुम पूर्ण शांति स्थान पर जाओ दोनों कानों में अपन बंद कर लो और अंतर ध्यान करो तो आपको एक आवाज सुनाई देगी और वही आवाज रूप में इस ध्वनि के रूप में मैं इस सृष्टि में धरती में गंध रूप से हूं आप बोलोगे कौन सी गंध ये कौन सी गंध नहीं गंध व्यापक गंध स्वरूप है उस रूप में मैं सृष्टि मतलब कोई मीठी गंध अच्छी गंध गुलाब की गंध या दुर्गंध सुगंध ऐसे नहीं वरन गंध का जो मूल स्वरूप है उस रूप में मैं हूँ ऐसी वो जल में स्वाद रूप से हूँ हमको ऐसा स्वाद मीठा स्वाद नमकीन कड़वा तीखा तूरा ऐसा नहीं वरन मूल रूप से स्वाद के रूप में मैं इस सृष्टि में हूँ इस तरह से वो अपनी उपस्थिति बताता है कि मैं बीज रूप से हूँ और फिर उसके बाद जो एक बात बती थी जो बड़ी विशिष्ट थी कि मैं बलवान का बल हूँ बलम बलम बल बताम काम राग विवर्जित यानी मैं उस बलवान का बल हूं जो कामना और राग से विवर्जित है यानी उससे मुक्त है अगर कामना और राग है तो फिर उस बलवान का बल नहीं हूं बलवान का बल तब हूं जब वो कामना और राग से मुक्त है तब उस बल का स्वरूप क्या होगा वो इच्छा शक्ति का रूप होगा और वो इच्छा शक्ति परमेश्वर की वो इच्छा शक्ति है जो सृष्टि की रचना करती तो सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति इच्छा शक्ति है और वो इच्छा शक्ति हर व्यक्ति के बीच में आपके पास मेरे पास सबके पास है और वही इच्छा शक्ति इस सृष्टि का स्वरूप सृष्टि के स्वरूप को संभालती है यानी परमेश्वर की इच्छा शक्ति चैतन्य रूप है चेतना के रूप में है और वो परमेश्वर की इच्छा शक्ति जब कामना और रागद्वेश से मुक्त होती है तो परमेश्वर की इच्छा शक्ति से अभिन्न हो जाती है और परमेश्वर की इच्छा शक्ति समस्त प्रमेयों से अभिन्न है अब ये बात बड़ी सुनने में अजीब से लगती है लेकिन पिछली बार भी हमने समझने का प्रयास किया था क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है इसलिए इसको हम फिर से समझ रहे हैं कि जितना समस्त संसार में जितने प्रमेय हैं भिन्न भिन्न भिन वस्तुएं हैं वो परमेश्वर की इच्छा शक्ति का स्वरूप है यानी जो कामना और रागद्वेश मुक्त इंसान की भी जो इच्छा शक्ति है जो बल रूप से हमारे पास उपलब्ध है वो भी इस सृष्टि की रचयिता है वही इस सृष्टि की रचयिता और वही है जिस पर ये सब ये कुर्सी टेबल ये मकान ये संसार जो पंच पंचमहाभूत सब उसे पे टिक यानी उस इच्छा शक्ति पर ही समस्त सृष्टि आधारित है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा शक्ति से सृष्टि बनी और वही इच्छा शक्ति आपके पास भी है अगर वो कामना और राग से मुक्त हो जाए तो गुरुदेव ने इसे बताया था कि बलम बलवताम अस्मी काम राग विवर्जित धर्मा विरुद्धो भूतेश कामो अस्मी हे भरत वंशी कामना और राग से जब वो विरुद्ध मुक्त हो और जो इसलिए उसको धर्म अविरुद्धो कहा यानी कि वो जो धर्म के अविरुद्ध है अंतरात्मा की आवाज के साथ में जो करती है काम वह इच्छा शक्ति वो मैं हूं उसको यहाँ पर हम ये कह सकते कि अंतरात्मा की आवाज के, के रूप में परमेश्वर इस सृष्टि में उपलब्ध है अन्य धरती में गंध रूप से जल में स्वाद रूप से अग्नि में तेज रूप से अंतरिक्ष में ध्वनि रूप से और अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में वहाँ भी परमेश्वर उपलब्ध है और बलवान का वो जो कामना और राग से मुक्त है उसके रूप में भी भगवान इस सृष्टि में उपलब्ध है अरे भगवान को हम सृष्टि में जित देखूँ तू उस स्थिति में कैसे आ सकते हैं कि हम भगवान को सब कैसे देखें जब हमारे दृष्टि में ये आने लग जाएगा कि वो बलवान का बल है जल में स्वाद रूप से अग्नि में तेज रूप से तो अब हमको ये समझ में आने लगेगा कि ये सृष्टि परमेश्वर से ओतप्रोत है परमेश्वर से इम्प्रेग्नेटेड है यानी परमेश्वर और इस सृष्टि में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमेश्वर हर कहीं है वो तेजस्वी का तेज है तपस्वी का तप है वो सूर्य की रोशनी है और चंद्रमा की भी रोशनी है परमेश्वर दोनों का प्रकाश है सूर्य का भी वो प्रकाश रूप से है नहीं यह नहीं है कि वहाँ पर मीठा प्रकाश ठंडा प्रकाश या तेज प्रकाश हर प्रकाश रूप से है इसके आगे कहते हैं कि ये त्रिगुण संसार त्रिगुणात्मक है जहाँ पर कि तीन गुणों से संि संचालित होती ये तीन गुण क्या है सतुगुण रजुगुण और तमगुण ये तीन गुण सृष्टि को संचालित करते हैं तो ये तीनों गुण मेरी माया के अधीन है मेरी माया इन तीनों गुणों को रचती है और मनुष्य इन तीनों गुणों से भ्रमित हो जाता है कभी उसको ऐसा लगता है कि ये अपने हैं कभी लगता है पराये हैं कभी कोई लगता है कि बुरे हैं कभी लगता है कोई अच्छे हैं और इन भिन्नताओं का, का जो मूल है वो इन तीन गुणों में समाहित है अब इन जो तीन गुणात्म त्रिगुणात्मक प्रकृति है परमेश्वर कहते हैं इन तीनों गुणों का स्रोत में मुझे से ही ये तीन गुण अवतरित हुए लेकिन मैं इनसे परे हूँ ये तीनों गुण मुझ पर निर्भर करते हैं जिस दिन मैं चाहूँ इनको समेट लूंगा जिस दिन चाहूँ इनको चलने दूंगा लेकिन ये गुणों पर मैं निर्भर नहीं करता मैं इनसे परे हूँ ये तीनों गुण मुझ पर निर्भर करते हैं लेकिन मैं इन तीनों गुणों पर निर्भर नहीं करता जो इन तीनों गुणों के पार परमेश्वर को जानना या देखना चाहते हैं तो परमेश्वर पर पूर्णतः जब समर्पित होते हैं परमेश्वर पर समर्पण का मतलब होता है किसी और राग या द्वेष या कामना से मुक्त होना संसार की जब राग द्वेश और कामना से कोई मुक्त होता है तभी वो परमेश्वर पर समर्पित होता है जब वो समर्पित होता है तब वो वासुदेव तत्व को जानता है वो कहते हैं जब कोई वासुदेव तत्व को जानता है तो वो इस सृष्टि में कृत क्रत कृत्य हो जाता है सृष्टि के समस्त कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है उसके सारे अंतिम कर्तव्य होते हैं परमेश्वर के तत्व को जानना इसके बाद वो कहते हैं कि माया जो है मेरी वो मेरे संसार की क्रीड़ा शक्ति यानी संसार को चलाती है अगर माया ना हो तो सत्य सबको प्रकट हो जाएगा और जब सत्य सबको प्रकट होगा तो फिर कोई भी गलत दिशा में काम ही नहीं करेगा कोई गलत काम नहीं करेगा और कोई सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल काम करेंगे तो पृथ्वी क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी धरती समाप्त हो जाएगी यानी विश्व अपने आप समाप्त हो जाएगा क्योंकि विश्व कहाँ पर टिका है अज्ञान पर टीका है विश्व अज्ञान पर टीका है क्योंकि हमने उसमें ईश्वर प्रतिभिज्ञा में भी पढ़ा था कि संसार का मैट्रिक्स यानी आधार जहाँ पर कि संसार टिका हुआ है जिसको बांधे रखने वाली शक्ति है अज्ञान और उस अज्ञान के कारण ही सृष्टि चलती है जबकि सृष्टि को भगवान ने जब बनाया था तो उस समय उन्होंने परमाणु बनाया जो मटेरियल कॉस्ट था संसार का दूसरा बनाया समय और अंतरिक्ष इसके बाद बनी शक्ति जिसको द्वारा सृष्टि संचालित होती और अज्ञान बनाया जिसके द्वारा ये सृष्टि बंधी हुई है अन्यथा ये लुप्त तो हो जाती है। जैसे अगर अपने कागज पर चित्र बनाए तो उस कागज को अगर नष्ट कर दे तो चित्र भी नष्ट हो जाएगा ऐसी सृष्टि अज्ञान पर टिकी हुई है और अज्ञान ही उस सृष्टि का आधार है भगवान कहते हैं कि संसार में बहुत से लोग दुष्कर्मी होते गलत काम करते बुरे काम करते तो दुष्कर्मी जन मूर्ख होते हैं वो दुष्कर्म के लिए करते हैं अपने अपने चला ना हल्का सा मूर्ख जन क्या करते हैं वो ये सोचते हैं कि इस सृष्टि में उससे घुमाना पड़ेगा ऊपर था तो तो हाँ सबसे चालू कर दो, पर दो, पर दो, दो तेज गुमा तेज घुमा तो मूर्खजन ये सोचते हैं कि मैं कुछ फ़ायदा पा लूँ कुछ संसारिक वस्तु का उपभोग कर लूं, मैं अतिरिक्त कुछ पा लूँ कुछ अधिक सुख भोग लूं, और इस कामना के साथ में वो संसार में कार्य करते दुष्कर्म करते हैं। जो संसार के नियमों के विरुद्ध हैं उनमें सत्वगुण कम हो जाता है और रजुगुण बढ़ जाता है और रजुगुण भी कम हो जाता है तो फिर तमोगुण बढ़ जाता है तो जैसे जैसे तमोगों की वृद्धि होती है रजगुणों की कमी होती है तो वो इंसान सृष्टि का विरोध करने लगता है सृष्टि के मान्य नियमों के विरुद्ध चलने लगता है और उसके साथ में उसमें कर्म फलों की वृद्धि होती चली जाती तो वो कहते हैं भगवान की समस्त कर्म तब तक फल देते चले जाते हैं जब तक कि मनुष्य इन तीनों गुणों से परे देखने की क्षमता उत्पन्न नहीं करता जब तक इन तीन गुणों से आच्छादित मनुष्य कर्म करता है वो पाप पुण्य के चक्कर में फंसा रहता है क्योंकि जब वो सतो गुणों के प्रभाव में कर्म करता है तो वो क्या करता है पुण्य करता है रजोगुणों के प्रभाव में वो क्या करता है संसार में रचनात्मक कार्य करता है लोगों का भला करना चाहता है उसमें भी वो कुछ पुण्य करता है कुछ पाप करता है कुछ का हित होता है कुछ का हित हरण होता है और वो जब रजोगुणों के आधार पर काम करता है तो वो पाप पूर्ण कम होता है तो इन पाप पुण्य के चक्र से मुक्त होने का तरीका क्या है वासुदेव तत्व को जो जानता है वो इन सब से मुक्त हो जाता है अब एक बड़ी विशिष्ट बात इसके बाद भगवान बताते हैं कि इस सृष्टि में मुझे भजने वाले चार तरह के लोग एक तो दुष्कर्मी है वो तो मुझे भजते ही नहीं कभी वो परमेश्वर की तरफ आते ही नहीं क्योंकि वो इस संसार को ही अंतिम गंतव्य अंतिम प्राप्ति जैसे धन मिल गया तो उसके बाद में इस संसार में पाने लायक को और कोई बचाई नहीं या हमको यश मिल गया या कोई पद मिल गया तो उसके बाद में हमको पाने लायक कुछ बचाई नहीं या हमको पुत्र मिल गया पत्नी मिल गई और पुत्रों को हमने बहुत बड़ा आदमी बनाया था तो फिर उसके बाद करने लायक कुछ बचाया नहीं तो संसार में जब लोग इस तरह से सोचते हैं तो वो लोग परमेश्वर को भूल जाते वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं वो लोग समस्त जीवन भर कर्म करते हैं और कर्मों के फल कई जन्मों तक भोगते हैं और उन जन्मों में पुनः कर्म करते हैं और इस चक्र से वो बाहर नहीं आ पाते ये भगवान बताते हैं ये एक प्रकार के वो लोग होते हैं अब दूसरे वो एक प्रकार के लोग होते हैं कि जो मुझे भजते हैं यानी जो भगवान को स्मरण करते हैं लेकिन वो स्मरण करने वाले चार के चार कैटेगरी के, के लोग होते हैं यानी चार श्रेणी के लोग होते हैं जो भगवान का स्मरण करते हैं वो चार श्रेणी के लोग कौन कौन हैं एक होता आर्थ आर्थ का मतलब होता है दुखी जो दुखी आदमी भगवान को याद करता है जब उसको दुख नहीं होता तो भगवान को भूल जाता है लेकिन जब उसको दुख आता है तो भगवान को स्मरण करता है कि भगवान मेरा दुख दूर कर दे दूसरा जो होता है वो जिज्ञासु होता है वो लोग कहते हैं कि भाई मेरे को हमारे पिताजी भी कहते हैं कि भगवान को याद करा करो हमारे दोस्त लोग भी कहते हैं कि भगवान को याद करो तो हम भी भगवान क्या देखें क्या होता है इससे उसके पीछे उनका कोई न तो सदउेश होता है ना उनको परमेश्वर से प्रेम होता है न ज्ञान की पिपाशा होती है ना इस जीवन को सार्थक बनाने के प्रति कोई उनका उद्देश्य होता है लेकिन वो मात्र जिज्ञासु होते हैं ऐसे लोग भी मुझे स्मरण करते हैं कि हमारे खानदान की परंपरा है कि रोज आरती उतारना है तो हम भी उतार रहे हैं रोज़ के हैं रोज़ दो घंटे भजन करना तो हम भी करते हैं इस तरह से करते हैं लेकिन उसके पीछे ना तो हमारा कोई प्रेम है ना कोई उद्देश्य तो ऐसे लोग जिज्ञासु कहलाते हैं तो वो जिज्ञासु भी मुझे बजते हैं तीसरे लोग जो मुझे बजते हैं वो जो होते हैं धन या इच्छाओं से घिरे हुए लोग जैसे वो कहते हैं कि मेरे को भगवान इतना दे दे उतना दे दे यानी वो कुछ न कुछ सांसारिक प्राप्ति के हेतु भगवान को याद करते कई लोग हाँ कि भैया मैं तो बहुत रोज़ इतनी सेवा करता हूँ इतना पूजा करता हूँ इसलिए कि मेरे घर में धन धान्य बना रहे मेरे सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहे मेरे को ऐसा नहीं होगा कभी पैसे की कमी आ जाए रुपये की कमी आ जाए प्रतिष्ठा की कमी आ जाए तो ऐसे लोग भी भगवान को बजते हैं तीसरे और चौथे ज्ञानी लोग भगवान को बजते हैं यानी जो ज्ञानी होते हैं वो परमेश्वर को सब तरफ देखते हैं जैसे अपने अभी शुरू में बात करी कि जिद देखूँ तू तू वाली बात तो वो जब भजते हैं तो परमेश्वर को वो उनसे कुछ चाहते नहीं हैं ना वो उनको कोई जिज्ञासा है वरण वो तो जानते हैं कि यही अंतिम लक्ष्य है मेरे जीवन का बल्कि मनुष्य जन्म का ये अंतिम लक्ष्य तो इस तरह से वो ज्ञानीजन भजते हैं उनका भगवान का कहना है कि आर्त आर्त होके भजे चाहे वो जिज्ञासु भजे चाहे वो धन लोलुप हो के भजें चाहे वो ज्ञानी मुझे भजे, ये चारों लोग आदर्श हैं ये चारों लोग अच्छे हैं क्योंकि उससे अच्छे हैं जो ईश्वर को संसार के काम में बिल्कुल ही भूल गए जो बिल्कुल भूल गए हैं कि संसार में कुछ भी है परमेश्वर है इस संसार की उपलब्धियों और धन के आगे कुछ और है इस बात को तो बिल्कुल भूल गए वो उन दुष्कर्मियों की तुलना में कि भगवान को भजने वाले ये चारों लोग बेहतर हैं लेकिन इन चारों में ज्ञानी मुझे प्रिय है क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और मुझे ज्ञानी अत्यंत प्रिय है क्योंकि ज्ञानी मेरी आत्मा है भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मेरी आत्मा है क्योंकि वही मेरा सबसे निकट है ज्ञानी मेरा सबसे निकट है क्योंकि मुझे सबसे ठीक से जानता है और मैं भी उसे सर्वाधिक प्रेम करता हूँ प्रेम तो उन सबको करता हूँ जो मेरे वक्त चाहे भगवान धन के लिए भजे चाहे दुख के लिए भजे चाहे जिज्ञासा के लिए भजे लेकिन जो मुझे ज्ञान से बचते हैं बिना किसी कारण के वो मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं और उनको मैं भी सर्वाधिक प्रिय हूँ इसलिए हमारा प्रेम भगवान के प्रेमी जिनको हम यहाँ पर सखा कहते हैं या हमारे पुष्टि मार्ग में जिनको हम क्या बोलते हैं कि सखियाँ हैं हम सब भगवान की सखियाँ हैं यानी जो गोपियाँ हैं वो सब क्या हैं वही हैं जो भगवान से ज्यादा किसी को नहीं समझते और भगवान भी उनसे ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करता। भगवान की प्रेमिकाएं हैं हम सब जो लोग कामनाओं से मुक्त होकर ज्ञान से परमेश्वर को स्मरण करते हैं उसी का नाम गोपी गोपी उसी को कहते हैं कि जो बिना किसी कामना के बिना किसी इच्छा के सिवाय इच्छा एक ही है हमको ये चाहिए ये मेरा प्रेमी से ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा प्रेमी कृष्ण इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और वो प्रेम कृष्ण के लिए भी उस प्रेमिका से ज़्यादा बड़ा कोई भी नहीं इसलिए ये एक प्रेम दिव्य प्रेम है तो वो कहते हैं कि वही मेरा सबसे प्रिय है जो ज्ञान से मुझे बचता है और मैं भी उसको बजता हूँ यानी मैं उस प्रेमी को भजता हूँ यानी उस दिव्य प्रेम के लिए भगवान भी निछावर हो जाता इस तरह से वो चार लोग हैं जो परमेश्वर के स्मरण करते हैं और एक वो तरह के लोग हैं जो धन का ही स्मरण करते हैं संसार का स्मरण करते हैं परमेश्वर को भूल जाते हैं और अपने अहंकार में रहते हैं वो सोचते हैं कि बस यही सब कुछ अंतिम है मैंने अगर संसारी को उपलब्धि प्राप्त ली तो सब पा इसके अलावा हम कुछ बचता नहीं ज्ञानी सदैव योगस्थ होता है वो कभी क्षण भर के लिए परमेश्वर को नहीं भूलता क्यों नहीं भूलता क्योंकि वो जो कुछ भी करता है संसारिक काम भी करता है रोटी भी खाता है धन भी कमाता है ऐसा नहीं है कि योगी है तो कुछ नहीं करेगा वो सब करता है पेट पालने के लिए धन में कमाता है परिवार में चलाता है लेकिन इस सब के बीच में वो परमेश्वर की स्मृति कभी उससे दूर नहीं होती वो सदा उसको स्मरण करता है परमेश्वर को अब यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसको अगर अपने आप को कहाँ रखना है ये सोचना है तो उसको सबसे पहले कहाँ से शुरू करना चाहिए सोचना कि मुझे परमेश्वर प्रिय है या कर्मफल प्रिय है दोनों चीज़ों को तोलना चाहिए अपने भीतर तोलना चाहिए कि मुझे क्या प्रिय है मुझे या तो कर्मफल प्रिय है कर्मफल प्रियता का मतलब होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे अधिक धन मिले, मिले, मिले अधिक पैसा मिले अधिक यश मिले अधिक स्वीकृति मिले या जो मैं करूँ तो लोग के ये ठीक कर रहे हैं ये मेरी अधिक स्वीकृति मिलना कि हाँ ठीक है मैं जो भी करूँ लोग मेरा अनुसरण करे और मुझे प्रतिष्ठा मिले और धन मिले इस तरीके से जो मेरी प्रतिष्ठा धन इसकी कामना से मुझे कर्म करना है तो वो क्या है मेरा कर्मफल की है मैं कर्मफल के प्रति उत्सुक हूं। इसके अलावा दूसरे तरह के वो लोग हैं जिनको परमेश्वर प्रिय है वो कर्म फल प्रिय है नहीं है कहते हैं कि दोनों एक साथ नहीं चलेंगे भगवान कहते हैं दो में से तुमको एक चीज को चुनना है या तो तुम कर्म फल चुन लो कि तुमको कौन से कर्म और कर्म के फल चाहिए या तो वो चुन लो कि परमेश्वर प्रिय है तो फिर तुमको जो तुम्हारे प्रारब्ध अनुकूल तो अब जिनके मन कामनाओं के द्वारा हर लिए जाते हैं इसके आगे भगवान ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जिनके मन कामनाओं के द्वारा हर लिए जाते कामनाएं कहां से उत्पन्न होती इन तीन गुणों से जो माया के द्वारा संचालित होते हैं इनसे कामनाएं उत्पन्न होती है दिखता। तो तो मेरे को भी सुंदर बनना ये धनी है मैं क्यों नहीं हूं मेरे को भी धनी बनना है इस तरह से कामनाएं तुलना से उत्पन्न होती तो ये जो कामनाओं से जिनके मन हर लिए जाते हैं वो क्या करते हैं छोटे छोटे देवी, देवी बहुत महत्वपूर्ण बात है वो छोटे छोटे देवी देवताओं की पूजा करना जैसे कहते हैं कि फलाने देवता विघ्न को हर लेंगे फलाने देवता बल दे देंगे फलाने देवता अगर हमारी भारी हुई बाजी को जितवा देंगे फलाने देवता हमारा बिगड़ा हुआ काम बना देंगे इस तरह से हम सतत उन छोटे छोटे देवताओं की शरण में जाते हैं अब ये बात यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आज समझने जा रहे भगवान कहते हैं कि उन छोटे छोटे देवताओं के अपने अपने क्षेत्र हैं इंद्र का एक क्षेत्र है ऐसे ही जितने भी हमारे देव देवता हैं उन सबका एक सीमित क्षेत्र है ये क्षेत्र किन्ने बनाए मनुष्य नहीं बनाए मनुष्य के आत्मा नहीं बनाए देवताओं को किन ने बनाया देवताओं को हमने ही बनाया क्योंकि हम ही देवताओं के निर्माता हैं हम है ना किस रूप में आत्मा के रूप में हमने उन देवताओं हमारी कामना इच्छा जैसी हुई वो देवताओं को हमने बना ली हमने कहा कि ये देवता विघ्न को हरेंगे ये देवता बल देंगे ये देवता हमारे काम बना देंगे ये हरि हुई बाजी को जिता देंगे हम उन देवताओं के शरण में जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं भी वो छोटा सा देवता बनके उसका वो काम कर देता हूँ लेकिन ऐसे कार्य करने वाले या ऐसी कामना करने वाले जो सीमित बुद्धि के लोग हैं उनकी प्राप्ति भी सीमित ही होती है क्योंकि किसी ने ये कहा कि मैं राय मुकदमा जीत जाऊँ उसके लिए उसने किसी एक देवी का पूजन किया और वो देवी ने प्रसन्न होकर उसको वो मुकदमा जिता दिया तो भगवान कहते हैं इससे क्या होगा तुम्हारे संसार की एक प्राप्ति बढ़ गई तुम पर उधार चढ़ गया तुमने लोन ले लिया जब तुमने जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था वो जिद करके खींचा लाए तो तुमको अब ये वापस भी लौटाना है संसार में कुछ भी इक्वेशन कुछ भी समीकरण अ छूटता अगर तुमने कुछ लिया है तुमको देना है कुछ दिया है तो लेना है लेकिन परमेश्वर का अर्पण किया है तो कुछ नहीं लेना और परमेश्वर से लिया है तो कुछ नहीं देना सिर्फ एक ही जगह है क्योंकि वो प्रेम का रिश्ता है बाकी संसार में आपस में तुमने, तुमने कुछ भी लिया है तो देना है जैसे तुमने परमेश्वर को प्रेम किया तो तुमको उसकी कोई कीमत नहीं देना लेकिन धन को प्रेम किया पुत्र को प्रेम किया संसार को प्रेम किया प्रतिष्ठा को प्रेम किया तो फिर तुमको यौवन को प्रेम किया है वो सब उसकी कीमत देना है इसलिए एक ही जगह कीमत नहीं देना है वो है वो वो परमेश्वर उससे किया गया लेन तभी वो कहते हैं भगवान कि तुम मेरी तुम मेरी ओर देखो मुझसे प्रीत प्रीत लगाओ मैं तुमसे लगाऊंगा और तुमको जितने प्रीत चाहिए मुझसे लो और जितनी प्रीत करनी मुझसे करो जब तुम वो करोगे तो तुम किसी भी कर्म फल के बंधन में नहीं बंधोगे और जब भी तुम इस छोटी छोटी कामनाओं को लेकर छोटे छोटे देवताओं के पास जाओगे तो मैं भी वो छोटा छोटा देवता बनकर तुम्हारी वो छोटे छोटे कामनाओं को पूरी कर दूंगा लेकिन उससे तुम्हें क्या मिलेगा उससे तुम्हें एक सीमित प्राप्ति होगी और तुम उस कर्मफल के बाहर नहीं आ पाओगे क्योंकि तुमने जिद करके कोई काम करा है तुम्हारे पुत्र नहीं है तुम्हारे जीवन में और तुमने कहा कि नहीं मैं तो पचास यज्ञ करूँगा हवन करूँगा जिद करूँगा कि मुझे पुत्र होना पुत्र हो गया लेकिन अब वो पुत्र कैसे आया वो तुम्हारा प्रारब्ध करने ये उदाहर का है अब उधार के पुत्र को तुमको कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा हो सकता है किसी जन्म में तुम पुत्र हो और दो हो सकता है किसी और रूप में क्योंकि भगवान का काव्यात्मक न्याय है पोलिटिकल जस्टिस है। हमको नहीं मालूम कि वो हमको कहां चुकाना पड़ेगा और कैसे चुकाना पड़ेगा इसलिए जो मुझ पर आधारित है भगवान कहते मुझ पर मुझ पर आधारित है वो कामनाओं से मुक्त है अब इसके आगे की भक्ति कैसे हो सकती उन्होंने कहा कि या तो भक्ति छोटे छोटे देवी देवताओं से करो और छोटे-छोटे चीजें मांगो और छोटी छोटी चीजें मिल जाएंगी और तुमको संसार से कभी बाहर नहीं आने देंगी मैं भी तुमको छोटा देवता बनकर तुम्हारी आस्था उन छोटे देवताओं में स्थिर कर देता हूं कृष्ण के भी रूप है कई लोग हम उनको छोटे से रूप में मानते हैं कि इस रूप में हम बालमुकुंद के रूप में मानेंगे या मुरलीधर के रूप में ही मानेंगे या मोर मुकुट वाले के रूप में ही मानेंगे तो वो भी छोटे छोटे देवताओं के रूप में तुम्हारी आस्था स्थिर कर देता हो कि तुम्हारा मन वहीं लगा रहे और तुम उनसे जो मांगोगे वो चीजें मैं तुमको दे दूंगा क्योंकि वो तो मेरे लिए बहुत आसान है तुम्हारी छोटी छोटी कामनाएं पूरी करना बहुत आसान लेकिन जो मुझे सत्य स्वरूप से जानते हैं जिसको अभी अपने अपने आज के चैप्टर में शुरू शुरू में पढ़ा कि सत्य स्वरूप से कैसे जाना जाए जो जो मुझे सत्य स्वरूप से जानता है जैसे जल में गंध रूप से है अग्नि में तेज रूप से है अंतरिक्ष के अंदर वो शब्द रूप से हैं अनंतनाथ के रूप में तो वो जो परमेश्वर को तुम सत्य स्वरूप से सृष्टि के सृष्टि के आत्मा के रूप में जानते तो वो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के इसमें नहीं पड़ता वरन वो कहाँ जाता है सीधे सीधे मेरे पास आता है वो मुझ में समा जाता है या वो कहते हैं भगवान कि मैं तुझ तो उसमें समा जाता हूँ एक ही बात है क्योंकि वो भी परमेश्वर स्वरूप है मैं भी परमेश्वर रूप है दोनों में कोई फर्क नहीं है दोनों आपस में एक हो जाते हैं जैसे जल में जल मिल गया उसके बाद में क्या बना जल ही रहा ऐसे ही वो परमेश्वर में समा जाता है अब इसके बाद एक और बड़ी बात बताते भगवान वो बड़ी विशिष्ट है वो कहते चलो मैं तुम्हारी एक छोटे से देवता में ही मान लो आस्था है तुम उस रूप से अलग नहीं हट पा रहे लेकिन अगर तुमने अपने जीवन की समस्त कामनाएं राग और द्वेश समर्पित कर दिए कि मुझे भगवान कुछ नीचे चलो मेरे को तो छोटे से देवता में भरोसा है कोई नाम रखने की जरूरत ही नहीं वही कहते है कि किसे नाम की जरूरत नहीं है एक छोटे से देवता में भरोसा मेरे को तो यही मेरा इष्टा है यही मेरा प्रेम है लेकिन वो प्रेम अगर निश्चल है उस देवता से हम कुछ नहीं मांगते वो भी हमारी कामनाएं समाप्त उसे को समर्पित कर देते हैं कि हमारी समस्त कामनाएं देवताओं को समर्पित कोई इच्छा हमारी व्यक्तिगत कुछ भी नहीं और न मेरा किसी से राग है कि मुझे ये मिले न किसी से द्वेष है कि न मिले या इसको ये नहीं मिले तो राग और द्वेष और कामना से जब मुक्त होकर मैं किसी छोटे से छोटे देवी देवता की पूजा भी करता हूं तो वो पूजा मुझ तक पहुंच जाती है मुझ अव्यक्त तक पहुंच जाती है यानी वो छोटा से देवता भी विराट स्वरूप ग्रहण कर लेता है कब जबकि वो पूजा आपकी या आराधना उसका प्रेम रूप ले लेता है देखो पूजा और प्रेम एक ही शब्द है लेकिन पूजा में जब कामना घुस जाती है तो वो प्रेम नहीं रह जाता वो पूजा फिर एक कामना परक अनुष्ठान बन जाती तो अनुष्ठान वो होता है जिसके अंदर हमारी कामनाएं जुड़ी होती कि हमने ये काम करना है और उसके लिए अनुष्ठान करेंगे जिससे हमारी ये कामनाएं पूरी होंगी और जब प्रेम होता है तो पूजा शुद्ध स्वरूप में होती है पूजा वो होती है जब वो अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप में होती है जहां पर कि कोई भी कामना या राग जो इसका बुरा करना उसका भला करना मेरा ये भला हो जाए बुरा हो जाए ये मिल जाए ये ना मिले इन सब चीजों से परे परमेश्वर के प्रेम से जब पूजा होती है तो फिर तुम तो किसी भी रूप की पूजा करो किसी छोटे से छोटे सो रूप की पूजा करो वो पूजा विराट होकर मुझ तक चली आती वो पूजा विराट हो जाती है तुम तो कहोगे किसी और धर्म में भगवान कैसे किसी भी धर्म में किसी भी रूप में संसार में धर्म के कई रूप हैं लेकिन किसी भी धर्म में किसी भी रूप में अगर तुम अपने देवता से बिना कामना के बिना राग के बिना द्वेष के मात्र शुद्ध प्रेम से अगर तुम उस देवता की आराधना करते हो तो आराधना विशाल होकर मुझ तक चली आती है यानी मैं उसे आगे बढ़कर अपने में समा लेता हूं यानी अब अगर हम कहते कि नहीं हमारा तो निराकार परमेश्वर में ध्यान नहीं लगता हम संसार में भगवान को नहीं देख सकते तो भगवान एक सरल सा रास्ता बता दिया कि चलो तुम जिस छोटे से देवी देवताओं में भी अगर तुम्हारा मन लगा रहता है किसी एक छोटे से स्वरूप में भी परमेश्वर का आपका मन लगा रहता है तो भी कोई बुरी बात नहीं तुम उसमें कामना और इच्छाओं का त्याग कर दो द्वेष का त्याग कर दो और परमेश्वर से सत्य प्रेम करो सत्य प्रेम का मतलब होता है सिर्फ उस प्रेम के लिए प्रेम तब आपके हृदय से वो समस्त जब भावनाएं समाप्त हो जाएंगी तो वो छोटे से देवता भी विशाल स्वरूप ग्रहण कर लेंगे और वही विश्व चैतन्य बन जाएंगे इसलिए आप किसी भी रूप में परमेश्वर को स्मरण करते हो तो वो रूप परमेश्वर का विशाल स्वरूप बन जाता है अब भगवान कहते हैं कि मैं अपनी योग माया के कारण संसार में सबको दिखाई नहीं देता सब लोग जो संसार को देखते हैं वो भिन्नता के नज़र से देखेंगे वो भगवान को तो समझेंगे इस सृष्टि से अलग है संसार में भगवान नहीं है सृष्टि में भगवान अनुपस्थित है वो तो स्वर्ग में उपस्थित है और वहाँ से रिमोट कंट्रोल से काम चलाता है यहाँ पर कोई नहीं है भगवानों ये एक सामान्य व्यक्ति की भावना होती है कि इस संसार में भगवान यहाँ नहीं है वरण कहीं और बैठे ये भगवान कहते हैं कि ये मेरी माया का प्रभाव है जिसके कारण तुम सत्य को सामने होकर भी नहीं देख पाते जब तुम मुझे प्रेम करते हो तो यह सत्य धीमे धीमे तुमको अंतरात्मा से प्रकट होने लग जाता है ते जितने जीव हुए हैं अब तक इस सृष्टि में जितने जीव आज हैं और आने वाले समय में भी जितने जीव होंगे उन सबको मैं जानता हूं लेकिन इस योग माया के कारण लोग मुझे नहीं जान पाते उनमें से हजारों में एक मेरे लिए प्रयास करता और उनमें भी हजारों में एक कोई मुझे तक आता है क्यों क्योंकि मेरी माया जो दिव्य माया है वो दुस्तर है यानी उसको पार करना कठिन है क्यों पार करना कठिन है कि हम उस कामनाओं और इच्छाओं के घेरे से बाहर आने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि हम एक सुरक्षित घेरे में रहना पसंद करते हैं संसार में एक घेरा होता है सुरक्षा का घेरा उस घेरे के बाहर आना बड़ा मुश्किल है अगर हमारे घर में सब जने गणेश जी की पूजा करते हैं, हम दुर्गा जी की करेंगे तो ऐसा लगे नहीं यार गड़बड़ हो रही कुछ हमको डर लगता है ऐसा नहीं हो कि गणेश जी को छोड़ने से गणेश जी नाराज़ हो जाए और हम उस नाराजी का सामना कैसे करेंगे हमको डर लगने लगता है हमारे अत्यंत सीमित दायरों के बीच में हम लोग एक सुरक्षा के दायरे में रहना पसंद करते हैं हमको लगता है कि यहाँ से बाहर जाएंगे धंधा बदल देंगे गांव बदल देंगे तो शायद हम खो जाएंगे जैसे कटिपतंग की तरफ हो जाएंगे ये डर ये डर हमको परमेश्वर से मिलने से रोकता है परमेश्वर से आस्था है परमेश्वर से मिलना है तो हमको इस डर के ऊपर काबू करना पड़ेगा हमको समझना पड़ेगा कि हम जो भी हैं जैसे भी हैं जहाँ भी रहेंगे वो हमारा एकमात्र मित्र हमेशा साथ में रहेगा इस भावना के साथ में हम जब परमेश्वर के साथ में जब व्यवहार करते हैं तभी है हम परमेश्वर को प्रेम कर पाते हैं अगली बात जो अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं कि जो संसार में लोग कर्म करते हैं उस कर्म के फल के रूप में बहुत कुछ मिलता चला जाता उसको तो क्या जब प्रलय होगा तो उस प्रलय के समय सबके कर्म नष्ट हो जाएंगे उसके बाद में सब लोग भगवान में समझ जाएंगे ये प्रश्न वो पूछते तो इसमें वो भगवान मुस्कराते हैं वो जवाब देते हैं क्या जवाब देते हैं कि हे है अर्जुन जब प्रलय होता है जब मैं सृष्टि का स्वर्ग समाप्त होने लगता है तो उस अंतिम क्षण में दो तरह के लोग हैं एक तो जो माया से भ्रमित हैं और एक वो है जो मुझसे प्रेम करते हैं और जो माया से मुक्त है तो तो वो प्रकृति के गर्भ में गहन निद्रा में सो जाएंगे प्रकृति के गर्भ में जब तक वो पुनः नए सर्ग का विकास नहीं करते भगवान जब तक वो प्रकृति के गर्भ में गहन निद्रा में सो जाएंगे और जब वो नया स्वर्ग फिर से बनेगा तो वो पुनः जाग के अपने कर्मफलों के साथ में फिर उत्पन्न हो जाएंगे संसार में संसार में उत्पन्न होते से ही वो अपने कर्मफलों को लेकर आएंगे क्योंकि अगर कर्मफल ना होगा किसी का भी तो फिर से सर्ग बनेगा ही नहीं फिर से सृष्टि आएगी ही आया पहला कहेंगे हम ये तो पहला आया जीव तो ये कहां से आया इसने कौन सा कर्म किया था कि सुख भोग रहा है या दुख भोग रहा है इसलिए वो तो एक सतत अनंत प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत लोग अपने कर्मफलों को भुगतते हैं स्वर्ग के अंत में भी कर्म फल से मुक्ति नहीं है अगर वो कहते हैं भगवान का अगर ऐसा होता तो रात को जब तुम सोते तो सुबह मोक्ष मिल जाता कि रात भर को सोने के बाद तुम्हें निद्रा से मोक्ष मिल जाता क्योंकि तुमने रात भर तुमने कोई कर्म नहीं किया कोई विचार नहीं किया कोई मन से नहीं कर्म किया तन से नहीं कर्म किया तो उस समय आप मुक्त हो जाते लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपके जो कर्म हैं वो अक्षय हैं वो सर्ग के अंत में भी प्रकृति के गोद में सोते वक्त भी जब लंबे अंतराल तक जब हम प्रकृति के गोद में घिर नींद में सोएंगे उस समय भी हमारे कर्म हमारे साथ होते अब मुझे दृढ़ व्रति यानी जो भगवान के प्रति दृढ़ संपन्न है मतलब कि दृढ़ता पूर्ण है कि मेरे को भगवान का स्वरूप समझना जानना तो ऐसे लोग भगवान को किस रूप में जानते हैं वो कहते हैं कि मेरे चार स्वरूप हैं जिन स्वरूपों में भगवान को इस अन्य मेरे चार नाम है या चार रूप हैं इन रूपों में जानते किस रूप में जाना जाता है एक है अध्यात्म एक अधिभूत एक अधिदेव एक अधी हैं वो चार मेरे नाम है इस सृष्टि में चार मेरे और नाम है जिन रूपों में तुम मुझे इस सृष्टि में जान सकते हो ये अलग अलग रूपों में जानने का रहस्य क्या है जितने हम अलग अलग रूपों में अलग-अलग तरह से जानेंगे सर्वव्यापकता का भाव हमारे हृदय में प्रबल होता चला जाता क्योंकि शुरू में हमारा भाव यह रहता है बचपन में है कि मंदिर में भगवान है फिर जरा बड़े होते हैं है तो ऐसा लगता भगवान मंदिर अंदर में कुछ मूर्ति हो भगवान तो स्वर्ग में बैठे आसमान में लेकिन सर्वव्यापकता का भाव दृढ़ और प्रबलता तब होने लगता है कि जब हमको परमेश्वर के हर स्वरूप के बारे में उन चार स्वरूपों के क्या नाम है अध्यात्म पहला अधिभूत फिर अधिदेव और अधिव ये चार मेरे स्वरूप है इन रूपों में जो मुझे जानता है अब इसमें अत्यंत संक्षेप में उसका परिचय क्योंकि इसका जो परिचय उन्होंने विस्तार से दिया है और आठवें अध्याय में दिया है अपने सातवा अध्याय आज करीब करीब पूर्ण करने जा रहे हैं तो सातवें अध्याय में उन्होंने भगवान ने अंत में बताया कि मेरे चार स्वरूप ये चार स्वरूप संक्षिप्त रूप में क्या है ये जो अध्यात्म है ये चेतना का सतत प्रवाह है यानी आपके भीतर जो चेतना है इंटरमीडियंट नहीं है कि कभी चेतना आई और गायब हो गई आई और गायब हो गई चेतना सृष्टि के अंदर सतत रूप से है और स्थिर रूप में नहीं है चेतना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्थिर है अगर करंट तो नहीं बहे तो बल्ब चल सकता है ना पंखा चल सकता है ना कोई काम हो सकता है इसका सतत प्रवाह और ये अगर थोड़ी देर का चला जाएगा और पंखा बंद हो जाएगा तो सृष्टि रुक जाएगी लेकिन चेतना अगर क्षणभर के लिए रुक गई तो सृष्टि लुप्त तो हो जाएगी क्यों सृष्टि इस चेतना के आधार पर लगातार गतिशील है तो उसको बोलते हैं अध्यात्म यानी अध्यात्म के रूप में भगवान है इस चेतना इस गतिशीलता इसको कैसे देख सकते हैं हम इसमें हम देखें कि चिड़ियाए चहक रही हैं सुबह सुबह हमको चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई दे रही है मुर्गी की आवाज़ सुनाई दे रही है बच्चे चिल्ला रहे हैं खेल कूद हो रहा है कहीं चीख चिल्लाट हो रही है कहीं कुत्ता बोक रहा है कहीं, कहीं हमको आसमान से गर्जना हो रही है कहीं बरसात की बूंदी गिर रही हैं, हर किसी में गतिशीलता दिखाई देती है सूरज का उदय हो रहा है बादल उधर चल रहे हैं तो हमको जो गतिशीलता दिखाई देती है वो चेतना का सतत प्रवाह है और वो चेतना का सतत प्रवाह के रूप में अध्यात्म हमारी दृष्टि में हमको दिखाई देना चाहिए यही अध्यात्म है ना चेतना का सतत प्रवाह इसको हम और विस्तार से अगले बार समझने का प्रयास करेंगे इसके अलावा वह अधिभूत रूप से कल नहीं रहेगी शरीर भी नाशवान है ऐसे ना समस्त तो संसार में जितनी नाशवान है है। वस्तुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं अधिभूत इसके अलावा अधिदेव अधिदेव क्या है वो पुरुष है वह हमारी आत्मा है जो अधिदेव के रूप में इस सृष्टि में है और अंतिम अधियज्ञ अधि यज्ञ का मतलब होता है जो इस सृष्टि के यज्ञ का भोगता है यज्ञ क्या होता है यज्ञ मतलब प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट का उसके पीछे किसी न किसी का उद्देश्य होता है ना कोई ना कोई उस प्रोजेक्ट का आनंद लेता है जैसे हम भोजन बनाएंगे और हम खाएंगे तो हम भोजन बनाएंगे एक, एक यज्ञ हम खाएंगे उसको भोगेंगे तो इस सृष्टि में किसका पर्पस है किसको इंटेंशन है इस सृष्टि के कार्य से और किसको इस सृष्टि के होने वाले परिणामों का उपभोग करना है तो सृष्टि का वही भोक्ता किया यानी सृष्टि के काम करने के पीछे जिसका इंटेंशन है जिसका इरादा है कि सृष्टि का कोई काम करूं, और उस इरादे से उत्पन्न होने फल वाले फल को मैं भोगूँ ये हमारी इच्छा तो होती जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पैसे कमाऊँगा मेरा घर का मकान बनाऊँगा और फिर मैं उसमें रहूँगा तो मैंने इरादा किया मकान बनाऊ मैंने इरादा किया कि उस इरादे के लिए पैसे कमाएं फिर उसको मैंने मूर्त रूप दिया फिर उस मकान में मैं रहने लगा तो ये मैं कौन हूं मैं इसका भोक्ता हूं तो उपभोक्ता के रूप में भी इस सृष्टि में मैं ही हूँ यानी सृष्टि उसको अधियज्ञ बोलते हैं भगवान के उस रूप को जो इस सृष्टि में भोक्ता के रूप में है उसको वो अधियज्ञ बोलते यानी इस चेतना के प्रभाव के रूप में वो अध्यात्म हैं जड़ या नाशवान वस्तुओं नाशवान स्वरूपों के रूप में वो अधिभूत हैं और आत्मा के रूप में वो आदिदेव हैं और इस सृष्टि में जो भोक्ता के रूप में परमेश्वर वो अधीयज्ञ के रूप तो आज हमारी बात पर यही समाप्त करते हैं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 सद्गुदेव सखी सर्णाता देवाश माक्षरच्रा स्त्री रंगस्तुआ सस्त नुभि विषीमहि देवीत यदा ओं सहना सहन बुन सहे तेजस्वीस्तुषावे स्वस्ति नाशोह अरिष्ट स्वस्ति नो बृहस्पतिदा ओम पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति